और आप सुन रहे हैं सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल जिसे लेकर आया हूं मैं यानी आपका साथी कौर अभी तक के बाल चौपाल में मैं आपके लिए ज्ञान-विज्ञान की कोई न कोई बात लेकर आता रहा हूं इस बार हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों से कुछ क्रांतिकारियों की इस लेख को हमने लिया है कोपल पत्रिका से और इसको लिखा था आदित्य ने तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाल चौपाल जो है काकोरी केस के क्रांतिकारी शहीदों के बारे में साल 1927, दिसंबर में काकोरी के शहीदों को फांसी दी गई थी 17 दिसंबर को राजेंद्रनाथ लाहिड़ी गोंडा जेल में शहीद हुए थे और 19 दिसंबर को रामप्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर जेल में उनके सबसे करीबी साथी अशफाकुल्ला ने फैज़ाबाद जेल में और रोशन सिंह ने इलाहाबाद जेल में फांसी के फंदे को गले लगा लिया इनका दोष क्या था ये नौजवान थे ये नौजवान क्रांतिकारी अपने देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराना चाहते थे 9 अगस्त 1925 एक छोटे से स्टेशन काकोरी से एक पैसेंजर ट्रेन चली काकोरी लखनऊ से आठ मील की दूरी पर था आठ मील यानी लगभग दस किलोमीटर ट्रेन कुछ दूर ही चली थी कि बोगी में बैठे तीन नौजवानों ने गाड़ी रोक ली और अन्य साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार का खजाना लूट लिया उन्होंने गोलियां चलाई लेकिन यात्रियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा हमारे देश पर शासन करने वाले अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए इस क्रांतिकारी जत्थे को धन की जरूरत थी ये एक देशभक्ति के जज्बे से भरा कारनामा था मकसद था अंग्रेजों की गुलामी से देश की आज़ादी अंग्रेजी शासन ने इसे काकोरी षडयंत्र केस कहा और क्रांतिकारी वीरों को षड्यंत्रकारी बताकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई हम उन शहीदों को हमेशा याद करते हैं और उनके विचारों और संघर्ष को ताजा रखते हैं शहीद राम बिस्मिल सुगठित शरीर वाले अत्यंत साहसी व्यक्ति थे ये तो सभी जानते हैं लेकिन कम लोगों को ही इस बात की जानकारी है कि उन्होंने कई किताबें भी लिखीं वो उर्दू के शायर भी थे लोगों की कठिन जिंदगी को उन्होंने बहुत करीब से देखा था क्योंकि तो उन्हें खुद भी एक समय आधा पेट खाकर काफ़ी मेहनत मशक्क़त वाले काम करने पड़े थे और बड़ी मुश्किलों में ज़िंदगी गुजारनी पड़ी थी यहाँ तक कि कई बार उन्हें घास खा कर भी काम चलाना पड़ा था लेकिन इन सब के बाद भी उनमें देश की आजादी का जज्बा हिलोरे मारता रहता था उसे हासिल करने के लिए उन्होंने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी दल बनाया और युद्ध कौशल में निपुणता प्राप्त की वे ऐसे निर्भीक योद्धा थे कि जब उन्हें फांसी सुनाई गई तो वे उपेक्षा से हंस दिए जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ा हो फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उन्होंने जैसे घोषणा की मैं ब्रिटिश साम्राज्य का नाश चाहता हूँ संगठन और अपने क्रांतिकारियों का भेद खोलने के लिए उन्हें बार बार लालच दिया गया उनसे कहा गया कि उन्हें सरकारी खर्च पर इंग्लैंड भेज दिया जाएगा और वहां उनकी कानून की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी लेकिन उन्होंने हुकूमत के सारे प्रस्तावों को ठोकर मार दी और शान के साथ मौत को गले लगाना पसंद किया उन्होंने कहा कि वो बार बार जन्म लेंगे और उनका उद्देश्य होगा संसार में पूरी स्वतंत्रता वे स्पष्ट तौर पर ये कहते थे कि प्रकृति की देन पर सबका एक सा अधिकार होना चाहिए और किसी को किसी पर शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए वो हिंदू और मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पक्षधर थे फांसी के पूर्व उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि उनका यादगार दिवस मनाने के लिए हिंदू और मुसलमान इकट्ठा होकर आए शहीद अशफाकल्ला खान रामप्रसाद बिस्मिल के साथ शहादत लेने वाले दूसरे क्रांतिकारी थे अशफाक अशफाकल्ला खान वारसी अशफाक रामप्रसाद बिस्मिल के बहुत करीब थे और दोनों के बीच दोस्ती और प्रेम का बहुत गहरा रिश्ता था ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके विचारों में भी समानता थी बिस्मिल की ही तरह अशफाक भी शायर थे धर्म को बीच में लाए बिना दोनों ने एक होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपने प्राण देश के लिए कुर्बान कर दिए कहा जाता है फांसी से एक दिन पहले अशफाक खूब सजे साव रहे थे हंसकर अपने मिलने वाले साथियों को बताते कल मेरी शादी होने वाली है उन्हें भी मौत का कोई डर नहीं था देशवासियों के लिए उन्होंने जेल से भेजे अपने संदेश में कहा था लोग कहते हैं हम आतंकवाद फैलाना चाहते हैं ये गलत है हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश में क्रांति लाना चाहते हैं क्रांतिकारी शहीद नायक भगत सिंह ने उनके बारे में कहा था अशफाक के बलिदान ने ये दिखा दिया कि मुस्लिम नौजवान हिंदू नौजवानों की ही तरह देश के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सकते हैं अब ये कहने की हिम्मत किसी में नहीं होनी चाहिए कि मुसलमानों पर विश्वास नहीं करना चाहिए शहीद रोशन सिंह रोशन सिंह को भी काकोरी केस में फांसी दी गई लेकिन उनकी शहादत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो जिंदा दिल और बहादुर इंसान थे उनका एक शेर है जिंदगी जिंदा दिली को जानिए रोशन वरना कितने मरे और पैदा हो जाते हैं शहीद राजेंद्र दास लाहिड़ी राजेंद्र लाहिड़ी को अपने साथियों से दो दिन पहले 17 दिसंबर को ही फांसी दे दी गई वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र जीवन में ही थे कि क्रांतिकारी कामों से जुड़ गए वो देखने में दुबले पतले कमज़ोर से लगते थे लेकिन मजबूती साहस और पक्के इरादे के मामले में वो बेजोड़ थे गाड़ी रोकने वालों में वे भी शामिल थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बाद में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई परंतु उनके लिए जीना मरना पुराने कपड़े बदलने से अधिक कुछ भी नहीं था वे कहते थे कि मौत आ रही है हंसते हँसते बड़े चाव और खुशी से ज़ोर से उसे अपने गले लगा लूँगा विचारों में वे अपने साथियों के साथ एक थे तो ऐसे थे काकोरी के क्रांतिकारी शहीद जिनके बारे में जज को भी ये कहना पड़ा था कि ये नौजवान सच्चे देशभक्त हैं क्या हम इनकी याद अपने दिल से मिटने दे सकते हैं तो बच्चों ये था आज का कार्यक्रम बाल चौपाल जो आपने सुना सहकार रेडियो पर ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा आप कमेंट करते रहेंगे तो हमारा हौसला भी बढ़ता रहेगा अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिख भेजिए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 और मुझे दीजिए इजाजत मिलते हैं अगले हफ्ते बाय चौपाल बाल चौपल सहकार रेडियो पर